एक गांव में एक आदमी पागल हो गया था वो जगह जगह खड़े होकर पूछने लगा था कि मैं कौन हूँ एक ही बात पूछने लगा था कि मैं कौन हूँ सारे गांव के लोगों ने समझ लिया था कि वो पागल हो गए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 एक गांव में ऐसा हुआ था एक जादूगर आया और उसने गांव के कुएं में कोई मंत्र फेंका और कहा कि इस कुएं का पानी जो कोई भी पिएगा वो पागल हो जाएगा। उस गांव में दो तो ही कुएं थे एक गांव का कुआं था और एक सम्राट का कुआं। सारे गांव ने उस कुएं का पानी पीना पड़ा मजबूरी थी कोई रास्ता नहीं था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 जन्म से ही कुछ विकृत है आदमी का अस्थ जैसे उसके साथ है स्वस्थ होना एक घटना है अस्वस्थ होना जैसे स्वाभाविक है मस्तिष्व के लिए मनुष्य की चेतना के लिए अगर ये भी पता ना हो कि मैं कौन हूँ तो ये विक्षिप्तता का ही लक्षण होगा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 के मालिक से उसने बहुत प्रार्थना की रात बहुत सर्द है और बाहर में कैसे रह सकूंगा मुझे किसी के भी कमरे में ठहर जाने मैं किसी के साथ ठहर एक आदमी को राजी किया गया और नफरुद्दीन उस आदमी के साथ ठहरा दिया उस आदमी ने अपने वस्त्र निकाल के बिस्तर पर सो गया लेकिन नफरुद्दीन अपने जूते अपनी पगड़ी अपना कोट पहने हुए बिस्तर खुश हो गए तो आदमी बहुत हैरान हुआ की क्या इस को सोने का डंगी पता नहीं जूते और पगड़ी और कोट सब पहने हुए विस्तर्पित हो गया पर उसने कुछ कहना ठीक न समझा अजनबी से कुछ कहना ठीक भी ना था अपरजित से कुछ कहना ठीक भी ना था लेकिन रात गहरी होने लगी और ये मुल्ला नसरुद्दीन करबट बदलने लगा लेकिन नींद का कोई पता नहीं इसकी नींद न लगे इससे करबट के कारण वो दूसरा आदमी भी, भी नहीं सो पा रहा आखिर उसने कहा की महानुभाव मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप नहीं सो सकेंगे जब तक आप जूते और पगड़ी और कपड़े नहीं उतारते नसरुद्दीन का सोच तो मैं भी यही रहा हूँ कि नहीं सो सकू अगर मैं अकेला होता तो मैं कपड़े निकाल देता लेकिन तुम भी कमरे के भीतर हो इसलिए मैं कपड़े नहीं निकाल सकता हूँ तो बोस आदमी ने कहा मतलब नसरुद्दीन ने का मतलब यह है कि अगर सारे कपड़े निकाल के मैं सो गया तो सुबह मैं कैसे पहचानूंगा की मैं कौन हूँ और तुम कौन इन कपड़ों से ही अपने को पहचानता हूँ की मैं कौन हूं अकेला होता तो मैं कपड़े निकाल के सो जाता सुबह उठ के पहचान लेता कि मैं ही होऊंगा क्यूँ और कोई तो मौजूद नहीं लेकिन अभी सब कपड़े निकाल दूंगा तो सुबह पहचान कैसे पाऊंगा कि कौन कौन नसरुद्दीन पूरे आदमी के ऊपर मजाक कर रहा था लेकिन वो अजनबी नहीं समझ सका उसने कहा तो फिर एक काम करो हम से पहले जो लोग इस कमरे में ठहरे होंगे उनके बच्चे कुछ गुब्बारे छोड़ गए थे उसने कहा की कपड़े निकाल लो और एक गुब्बारा अपने पैर से बांध लो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 था जो हमारी प्रमाणिक सत्ता न थी उस नाम के लिए हम जीते हैं और समाप्त हो जाते हैं उन बच्चों की तरह शायद जो नदी के रेत पे जाते हैं और हस्ताक्षर कराते हैं और बड़े खुश लौटाते और उन्हें पता भी नहीं कि वे लौटे भी नहीं है कि ने हैं कि हवा उन्हें हस्ताक्षर मिटा दिए है रेत पर उनके और नदी का बहाव आया है और उनके सब नाम बहा के ले गया लेकिन बच्चों के हम हंसते हैं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 और उस पर हस्ताक्षर हाँ किए जाते हैं और जीवन भर सोचते हैं कि हमने कुछ उपलब्ध कर लिया है क्योंकि हमने कहीं हस्ताक्षर हाँ कर दिए हमने कहीं वो नाम खोद दिया है जो मेरा था और नाम का मेरे में से कोई भी संबंध नहीं है कोई भी बात नहीं है नाम के बोध को हम आत्मबोध समझ लेते हैं नाम का बोध आत्मबोध नहीं है इस ज्यादा दूरी पर और फासले पर दो चीजें नहीं हो सकती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 स्वास्थ्य उपलब्ध होता है सत्य की परिधि पर अस्वास्थ्य उपलब्ध होता है असत्य की परिधि पर और अहंकार से बड़ा असत्य कुछ भी नहीं वो सबसे बड़ी फॉल्सिटी है क्योंकि वो है ही नहीं मैंने सुना थे एक महल के पास पत्थरों का एक छोटा सा ढेर लगा था। और कुछ बच्चे वहां से खेलते निकले थे और एक बच्चे ने पत्थर को उठा महल की तरफ फेंका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 तो रेडियो नहीं सुनता है मैंने कितनी बार ये खबर नहीं की है कि मेरे रास्ते में कोई भी ना आए नहीं तो मैं चकनाचूर कर दूंगा अब पछताओ अपने भाग पर चकनाचूर हो गए वो पत्थर के रास्ते में जो भी आएगा चकनाचूर हो जाए और याद रखो मैं कोई साधारण पत्थर नहीं हूं मैं आकाश में उड़ने वाला पत्थर कांच के टुकड़े क्या कह सकते थे बात सची थी चकनाचूर हो गए लेकिन पत्थर झूठ बोल रहा था उसने कांच को चकनाचूर किया नहीं था कांच चकनाचूर सिर्फ हो गया लेकिन कौन उसे इंकार करे और कौन उसका विरोध करे और अहंकार की अंधी आंखें किसी का इंकार सुनती नहीं किसी का विरोध सुनती अहंकार की अंधी आंखों को जब विरोध मिलता है तो अहंकार और सख्त और घनीभूत और कंड हो जाता है और मजबूत हो जाता है विरोध के लिए और तैयार हो जाता है। पत्थर जाके महल के बिछे हुए ईरानी कालीन वगैरह उसने ठंडी सांस ली राहत दी और उसने कहा कि बड़े भले लोग हैं इस मकान के मालूम होता बहुत तो तो सुसंस्कृत ज्ञात होता है मेरे आने की खबर पहले ही पहुंच गई उन्होंने कालीन वगैरह बिछा रखे फिर हो भी क्यों ना स्वागत में कोई साधारण पत्थर नहीं हूँ मैं आकाश में वाला पत्थर हूँ के मालिकों को सपने में भी पता न होगा की कि किसी पत्थर का आयोजन कर रहे हो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 झोंपड़े से आदमी महल में जाता है तो दुग्ना हो जाता है गांव से आदमी दिल्ली पहुंच जाता है तो दुग्ना हो जाता है वो पत्थर भी दुग्ना हो गया तो कोई आश्चर्य नहीं फिर महल के पहरेदार ने खबर सुनी होगी पत्थर के आने की और कांच के भूट जाने की वो भागा हुआ आया उसने पत्थर को उठाया फेंकने के लिए लेकिन पत्थर ने अपने ही मन में कहा धन्यवाद बहुत धन्यवाद मालूम होता है महल का मालिक हाथ में लेके सम्मान दे रहा है और पत्थर को वापस फेंक दिया गया लौटते हुए पत्थर ने कहा कि होंगे तुम्हारे महल कितने अच्छे लेकिन मुझे मेरे मित्रों की और घर की बहुत याद आती होम होती। मैं जा रहा हूं। दिल्ली से कोई भी लौटता है तो यही कहते हुए लौटता होम सिकनेस मालूम हो रही तो वापिस जा रहा हूँ वो पत्थर भी ऐसा कहता हुआ वापिस लौटा वो नीचे जब अपने पत्थरों में गिरने लगा तो पत्थर चकटकी लगाया उसे देख रहे थे उसने आते ही कहा कि मित्रों मैंने दूर दूर की यात्राएं की बड़े महलों में मेहमान हुआ लेकिन महल होंगे कितने ही अच्छे परदेश परदेश देश देश है मातृभूमि की बात ही कुछ और मन में तुम्हारी याद आती थी सोता था महलों में सपने तुम्हारे देखता वापस लौट आया हूँ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 बीज अंकुर होता नहीं अंकुर निकलता है बीज का कोई भी कृत्य नहीं है ये इतना ही सहज है जिससे पानी बहता और नीचे की तरफ बह जाता है नदियां सागर जाती नहीं पहुंच जाती है ये उतना ही सहज है कि नदियां सागर पहुंच जाती हैं। शायद नदियां सागर में जाकर कहती हूँ कि हम आ रहे हैं हम यात्रा करके आ रहे हैं नदियां सागर में पहुंचती है सहज बीज में अंकुर निकलता है सह बच्चा जवान हो जाता है सह कोई जवानी लाई नहीं जाती और न कोई जवान होता है होना नहीं है वहाँ कुछ चीजें घट रही हैं, लेकिन हमारा मैं जोरता चला जाता है कि मैं मेरा बचपन मेरी जवानी दूर है ये बातें तो हम तो ये भी कहते हैं कि मैं स्वास लेता हूँ अगर कोई आदमी श्वास लेता होता तो मौत असंभव थी मौत आ जाती और वो श्वास लिए ही चला जाता हम भली भांति जानते हैं श्वास आती है जाती है हम लेते नहीं है। मैं स्वास लेता हूं ये झूठी बात है श्वास आती है जाती है मेरा कोई भी कृत्य नहीं है लेने और ना लेने एक दिन नहीं आएगी फिर मैं नहीं ले सकूंगा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 होंगे, बड़ी से बड़ी कुर्सियों की यात्रा करते हैं और सारे जीवन की दौड़ के बाद कहीं भी नहीं पहुंच पाते सिवाय फ्रेशन एक चिंता एक विशाद एक, एक विफलता चित्त को घेर लेती है क्यूँकी जो हम भवन बनाते हैं वो झूठा था, मौत उस सारे भवन के असत्य को खोल देती है और याद होता है हमने जीवन के भवन में प्रवेश नहीं किया हम जिस भवन को बनाते रहे वो के पत्तों का घर था जीवन का भवन आत्मबोध से उपलब्ध होता है अहम बोध से नहीं और अहम बोध को ही हम आत्मबोध समझ लेते हैं तो भूत में पड़ जाते हैं और ये भूल अंत था विफलता और विशास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ला सकती मनुष्य रोज रोज चिंता तो होता चला जाता है मनुष्य रोज रोज जीवन की व्यर्थता से बढ़ता चला जाता है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 भूल जाना बहुत सहयोगी है कैसे हम भूलते हैं ये बात दूसरी भजन कीर्तन करते भूलते हैं गांजा अफीम से भूलते हैं संगीत से भूलते हैं ये बात दूसरी वजदली के समय में एक बहुत बड़ा संगीतक लखनऊ में आया एक बहुत बड़ा वीणा वादक था और उस वीणा वादक ने कहा कि मैं एक ही सर्क पर बजाऊंगा वीणा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 सुबह जब वीणा बंद हुई तीस आदमी पकड़ लिए गए और गाज ने कहा, पागलो तुम भूल गए कि सिर कट जाएंगे उन्होंने कहा जब तक हम थे तब तक नहीं भूले थे लेकिन जब हम ही ना रहे तो भूलना न भूलने का कोई सवाल न जब तक हम थे हमने सिर नहीं हिलाया लेकिन जब हम ही ना रहे तो सिर हिल गया होंगे उसका हमें कोई पता नहीं उसका हमारा कोई जुम्मा नहीं उसका हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं वाज़ दली ने उस संगीतजो का इनके सिर कटवा दे उस संगीत तज्ञ ने कहा कि नहीं बस कल इन तीस को बुला ले इनके तीस के सामने बीड़ा बजाऊंगा क्योंकि ये ही ठीक सुनने वाले क्या संगीत इतनी मूर्छा में ले जा सकता है कि प्राणों का भय भी विलीन हो जाए ले जा सकता है क्या पद का मोह इतनी पागलपन में ले जा सकता है कि प्राण का मोह विलीन हो जाए ले जा सकता है क्या धन संग्रह की मादकता इतनी तीव्र हो सकती है कि आदमी अपने प्राणों को गवा दे हो सकती है और जितनी दिशाओं में आदमी दौड़ता है वे वही दिशाएं हैं जहां वो किसी बात के स्वयं को भूल जाए जितनी देर को वो स्वयं को भूले रहता उतनी देर ही उसे लगता है कि कोई सुख मिल जाए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 मैं नशे में डूब जाऊं तो भी मैं मौजूद रहूंगा नशा टूटेगा और मैं वापस अपनी जगह खड़ा हो जाऊंगा स्वयं से बचने का कोई उपाय नहीं मैं कहता हूँ परमात्मा से बचने का कोई उपाय नहीं आदमी सबसे बच सकता है लेकिन परमात्मा से नहीं बच सकता क्योंकि वो उसका होना है वो उसकी स्वयं की सत्ता है आज नहीं कल उसे उसके सामने खड़ा हो ही जाना वो भागे और भागे और कोर छोर नाप जगत के वो भाग के जाएगा कहा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 वैसे ही स्वप्न विलीन हो जाते हैं और जो रह जाता है वही सकते है आत्मबोध के लिए कुछ करना नहीं है कुछ हम कर रहे हैं उसे घर न करें तो आत्मबोध सहज ही उपलब्ध हो जाता है वो हमारा होना है उसे कहीं से लाना नहीं एक आदमी एक रात शराब पी लिया और अपने घर पहुंच गए खराब पीली आदत के कारण अपने घर तो पहुंच गया लेकिन उसे पहचान नहीं पड़ता था कि ये उसका घर है या नहीं वो जोर से दरवाजे पीटने लगा और पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए और उससे पूछने लगे कि क्या बात है वो आदमी कहने लगा कि मैं अपना घर भूल गया हूँ मुझे मेरे घर पहुंचा दे सारे पड़ोसी हंसने लगे उसने कहा पागल तू अपने घर के सामने करा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 उसकी माँ कहने लगी कि पागल ये तो पागल है और तू भी पागल है बैलगाड़ी में बिठा के कहीं ले जाएगा तो घर से और दूर निकल जाएगा क्यूँकी घर तो कि पर ये मौजूद इसे बैलगाड़ी में बिठा के कहीं नहीं ले जाना है इसे केवल होश दिलाना है इसकी बेहोश छूट जाए इसे पता चल जाएगा की ये जहाँ है वही इसका घर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 लेकिन आत्मबोध कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहाँ हमें जाना है आत्मबोध तो वही उपलब्ध होना है जहाँ हमें जो मैं हूँ उसके लिए कोई यात्रा नहीं करनी है फिर क्या करना है हम कोई यात्रा कर रहे हैं सपने में वो यात्रा तोड़ देनी है एक आदमी रात सोया है और सपना देख रहा है कि कलकत्ते में रंगूल में या टोकियो में वो पड़ा है बम्बई में और सपना देख है की टोकियो में और रंगोल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 आत्मबोध की फिक्र छोड़ दें, फिकर करें अहंकार बोध की कि अहंकार को ठीक से जाने समझे पहचाने और अगर ये दिखाई पड़ने लगे कि झूठा है सपना है तो ये मिट जाएगा ये यात्रा टूट जाएगी ये भवन गिर जाएगा और तब जो श्रेष्ठ रह जाएगा तब जो इस मरती जाग उठेगी तब जो बोध जन्म जाएगा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 वहाँ का सम्राटूस के स्वागत को आया राज्य की सीमा पर और स्वागत करने के बाद उसने बोधि धर्म को कहा कि मैं अहंकार से बहुत पीड़ित हूँ और सभी सन्यासी कहते हैं अहंकार छोड़ो अहंकार छोड़ो मैंने बहुत कोशिश कर ली छोड़ने की लेकिन अहंकार नहीं छूटता अब मैं क्या करूँ मेरी मौत करीब आ रही क्या मेरे छुटकारे का कोई उपाय नहीं है उस बोध धर्म ने कहा कि तू सुबह चार बजे आ जाना अंधेरे में अकेले में मैं तेरे अहंकार को छोड़ा दूंगा अब तू जा। वो सम्राट बहुत हैरान हुआ उसने बहुत संन्यासियों के पास गया था बहुत भिक्षुओं के पास गया लोग समझाते थे लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि मैं छोड़ा दूंगा यह आदमी कहता है लेकिन शायद छोड़ा दे वो सीढ़िया मंदिर की उतरने लगा तभी बोध ने चिल्ला सिखा की सुन अकेला मत आ जाना अहंकार को साथ ले आना नहीं तो मैं छोड़ाऊंगा कैसे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 अहंकार उस कहांकार तो मेरे भीतर है।, तो है ही छोड़ तो तुमसे छोड़ने का उपाय क्यों पूछता मैं उसे नहीं छोड़ पा रहा हूँ यही तो मेरी समस्या है तुमको रास्ता बता दो मैं उसे कैसे छोड़ू गोदी धरने का तू कहता है भीतर है पक्का तुझे विश्वास है की भीतर है तो आख बंद करके भीतर खोज मैं सामने बैठा हूँ मिल जाए तो वही पकड़ लेना और मुझे कहना तो मैं उसको खत्म कर दूंगा अब वो बोधी सामने बैठ गया और सम्राट वो, वो आंख बंद करके भीतर खोजने लगा और वो बोधि उसे हिलाने लगा कि सो मत जाना खोज जारी रख और भीतर खोज ले और जब भी तू पा ले के यहाँ पकड़ लिया उसी वक्त मैं खत्म कर दूंगा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 और बोध धर्म के पैर पड़े और कहा तो में जाता हूँ क्योंकि जो नहीं है उसे मिटाना भी पागलपन है। मैंने उसे देखा ही नहीं इसलिए सोचता था कि वो है आज भी तरफ खोजा तो पाता हूँ तो कहीं भी नहीं वो पैर पढ़ते चला गया है खोजे अहंकार को जीवन में वो कहाँ कहाँ खड़ा कर लिया है कहाँ कहाँ है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 केवल वही लोग जीवन को जान पाते हैं जो स्वयं की परिपूर्ण गहराई को उपलब्ध होते हैं। जो आत्मबोध को उपलब्ध होते हैं वे ही केवल अमृत जीवन को ही जान पाते है मेरी ये थोड़ी सी बात है इतने प्रेम और इतनी शांति से सुनी उसके लिए बहुत बहुत अनुग्री हूँ और मैं में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे परिणाम स्वीकार